नमस्ते शर्मा जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी है गर्व भी महसूस कर रहा हूँ आपका अगला उपन्यास अच्छा अच्छा जो साहित्य की बात है वो हम थोड़ी देर बाद में करेंगे अभी मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ वीणा ने कहा था आप कहीं विदेश में पढ़ते हैं जी हाँ रूस में ऐसा क्यों भारत में ही शैक्षणिक संस्थाएं कम है आई आई नहीं साहब ऐसी कोई बात तो नहीं बात यह है कि बचपन से ही मुझे रूसी साहित्य से बड़ा प्यार है इवान बुन बोरिस बस्तरनाक आंतोन चेखोव छोटा था तो हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ता अब रूसी में पढ़ पाया हूँ आंतौन चेखोव की रचनाएं मुझे भी बहुत पसंद हैं, उनकी एक कहानी पढ़कर मैं खुद लिखने लगा था वो कहानी प्यार के बारे में थी वास्तव में कोई प्यार था ही नहीं फिर भी जीवन की सबसे बड़ी भावना अभी नाम भूल गया हूं जहां तक मुझे याद है कहानी का नाम एक छोटा सा मजाक होगा सही बात आपने भी पढ़ी है खुद भी कुछ लिखते हैं नाटक कहानियां कविताएं प्रयास करता रहता हूं लिखने के लिए अनुभव सबसे जरूरी है जिसकी अभी कमी है बेहतर होगा यदि आप मुझे कोई सलाह दें लेखक के लिए अधिक पढ़ना आवश्यक है हर दिन कोई नई किताब पढ़ें। क्या आप हिंदी में भी कुछ पढ़ते हैं बहुत उदय प्रकाश काशीनाथ सिंह मृदुला गर्ग शाबाश मगर आदर्श लेखकों को भी पढ़ना चाहिए मुंशी प्रेमचंद फणीश्वर नाथ रेणु मोहन राकेश आप खुद जो लिखते हैं मुझे दिखा दें यह अनुवाद है एक रूसी लेखक की हास्य रस की कहानियां लेखक का नाम क्या है आपने इनका नाम शायद न सुना हो दोवल्या आप जो अनुवाद लाए हैं वो मुझे दे दीजिए मैं खुशी से पढ़ूंगा हमारे यहां फिर से आइए बहुत अच्छी बात है कि वीणा को ऐसा मित्र मिला है मैं भी वीणा से मिलकर बहुत खुश हूं और हां लिखना कभी बंद न करें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम जी ने कहा था वह मत भूलिए सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते